तृप्ति मिलती वो तृप्ति प्रकृति की तृप्ति की थोड़ी सी छाया तुमने बन रही यहां सब शांत है यहां कोई कहीं नहीं जा रहा प्रकृति अपनी जगह ठहरी है गति नहीं है दौड़ धूप नहीं है प्रतियोगिता नहीं है सब अपने होने से राजी हैं, घास का छोटा सा पौधा भी अपने होने से परम प्रसन्न है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 वो एक बार एक दूसरे सूफी फकीर स्त्री राबिया के घर ठहरा हुआ था राबिया बड़ी अनूठी औरत हुई जैसे मीरा जैसे सहजो जैसे थेरेसा ऐसी राबिया जैसे बुद्ध कृष्ण महावीर पुरुषों में ऐसी राबिया राबिया सुनती थी दो तीन दिन से हसन उसके यहां ठहरा था रोज प्रार्थना करता रोज छाती पीटता कहता हे प्रभु द्वार खोलो कब से पुकार रहा हूं कब मेरी अर्ज सुनोगे तीस दिन राबिया से ना सुना गया वो पास ही बैठी थी उसने जाकर उसे हिलाया हसन को उसने कहा सुनो जी दरवाजा खुला पड़ा है ये क्या पुकार मचा रखी रोज रोज की दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खुला है दरवाजा कभी बंद नहीं था हसन तो घबरा गया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 मुझे स्वर्ग में बुला लो मुझे आनंद के जगत में बुला लो ये तुम्हारी कामना पर्दा बन रही परमात्मा का दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारी कामना पर्दा बन रही तुम्हारी आंख बंद है परमात्मा का दरवाजा बंद नहीं इसलिए तो बुद्ध ने यहां तक कहा कि परमात्मा की भी बात छोड़ दो क्योंकि उससे भी दो पैदा हो जाते मैं और परमात्मा इसलिए बुद्ध ने कहा मोक्ष की भी बात छोड़ दो उससे भी दो पैदा हो जाते मैं और मोक्ष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 दो तीन साल बाद आया और हालत खराब हो गई थी बड़ा नाराज हो गया कहने लगा कि किस तरह की बात बता दी मैंने धन की फिक्र छोड़ दी तो जो पास था वो भी चला गया आने की तो बात ही नहीं। मैं बार बार देखता हूं कि अब अब आएगा कोई धनी आदमी पैर आवेगा अब लक्ष्मी आएगी वो पैर दावेगी कोई पता नहीं चलता उस फकीर ने कहा यह बार बार देखने के कारण ही लक्ष्मी नहीं आ रही जब छोड़ दिया तो बार बार क्या देखना तू तो तूने छोड़ा ही नहीं लौट लौट के देखता है उसका मतलब यह हुआ कि तूने छोड़ा नहीं इस जगत का यह मौलिक नियम है तुम जो चाहोगे ना मिलेगा तुम्हारी चाह के कारण ही बाधा पड़ जाती तुमने चाह छोड़ी कि सब बरसने लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसी बरसने के लिए चाह छोड़ना